तत्वचिंतामढ़ी श्री प्रेम भक्ति प्रकाश मानसिक पूजा की विधि ओम पादयो पाद्यम समर्पयावी नारायणाय नमः, इस मंत्र को बोलकर शुद्ध जल से श्री भगवान के चरण कमलों को धोकर उस जल को अपने मस्तक पर धारण करना ओम हस्तोरर्घ्यम समर्पयावे नारायणाय नमः इस मंत्र को बोलकर श्रीहरि भगवान के हस्त कमलों पर पवित्र जल छोड़ना ओम आचमनीयम समर्पया मी नारायण इस मंत्र को बोलकर श्री ना, नारायण देव को आचमन कराना ओम गंधम समर्पया मि नारायण इस मंत्र को बोलकर श्रीहरि भगवान के ललाट पर रोली लगाना ओम मुक्ता फलम समर्पया मी नारायणाय नव इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान के ललाट पर मोती लगाना ओम पुष्पम समर्पया मी नारायणाय नभ इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान के मस्तक पर और नासिका के सामने आकाश में पुष्प छोड़ना ओम माला समर्पया मी नारायणाय नव इस मंत्र को बोलकर पुष्पों की माला श्रीहरि के गले में पहनाना ओम धूप माँ घ्रापयामी नारायणाय नम इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान के सामने अग्नि में धूप छोड़ना ओम दीपम दर्शयामि नारायणाय नम इस मंत्र को बोलकर घृत का दीपक जलाकर श्री विष्णु भगवान के सामने रखना ओम नैवेद्यम समर्पया मीनारायण इस मंत्र को बोलकर मिश्री से श्री हरि भगवान के भोग लगाना समर्पया मीनारायण आय नव इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान को आचमन कराना ओम ऋतुफलम समर्पया मीनारायणाय नव इस मंत्र को बोलकर ऋतुफल केला आदि से श्री भगवान के भोग लगाना ओम पुनराचमनीयम समर्पया मीनारायण आय इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान को फिर आत्मन कराना ओम पुंगी फलम शताम्बूलम समर्पया मीनारायण आय इस मंत्र को बोलकर सुपारी सहित नागरपान पान श्री भगवान के अर्पण करना ओम पुनरात्मनीयम समर्पयामारायण आय नम इस मंत्र को बोलकर पुनः श्री हरि को आचमन कराना फिर सुवर्ण के थाल में कपूर की प्रदीप्ति करके श्री नारायण देव की आरती उतारना ओम पुष्पांजलिम समर्पयाम नारायणाय नम इस मंत्र को बोलकर सुंदर सुंदर पुष्पों की अंजलि भरकर श्री हरि भगवान के मस्तक पर छोड़ना फिर चार प्रदीक्षिणा करके श्री नारायण देव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना उक्त प्रकार से श्री हरि भगवान की मानसिक पूजा करने के पश्चात उनको अपने हृदय आकाश में शयन कराके जीवात्मा अपने मन ही मन में श्री भगवान के स्वरूप और गुरुओं का वर्णन करता हुआ बारंबार शीर से प्रणाम करता है शांताकार भजग शैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीका कमल नयनम ध्यान गम्यम वंदे विष्णुहरम जिनकी आकृति अतिशय शांत है जो शेष नाम की शैया पर शयन किए हुए हैं जिनकी नाभि से कमल नाभि में कमल है जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं जो आकाश के सदिश सर्वत्र व्याप्त हैं नील मेघ के समान जिनका वर्ण है अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं ऐसे श्री लक्ष्मीपति कमल नेत्र विष्णु भगवान को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ असंख्य सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है अनंत चंद्रमाओं के समान जिनकी शीतलता है करोड़ों अग्नियों के समान जिनका तेज है असंख्य मृदगणों के समान जिनका पराक्रम है अनंत इंद्रों के समान जिनका ऐश्वर्य है करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी सुंदरता है असंख्य पृथ्वियों के समान जिनमें क्षमा है करोड़ों समुद्रों के समान जो गंभीर हैं जिनकी किसी प्रकार भी कोई उपमा नहीं कर सकता वेद और शास्त्रों ने भी जिनके स्वरूप की कोई केवल कल्पना मात्र ही की है पार किसी ने भी नहीं पाया ऐसे अनुपमें श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है जो सच्चिदानंदमय श्री विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं जिनके सारे अंगों पर रोम रोम में पसीने की बूंदें चमकती हुई शोभा देती है ऐसे पतित पावन श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है